दोस्तों, जिंदगी में एक वक्त आता है जब तुम realise करते हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम खुद हो। Brianna West कहती हैं, The mountain you are climbing is not outside you, it's inside you. हर बार जब तुम procrastinate करते हो, जब तुम किसी मौके से पीछे हट जाते हो, जब तुम खुद को convince करते हो कि मैं ready नहीं, तो असल में तुम अपने खुद की चोटी चढ़ने से घ ये किताब कोई मोटिवेशन नहीं देती, ये मिरर दिखाती है, एक ऐसा आईना जहाँ तुम अपने फ़ियर, पेन और रिजिस्टेंस का असल चेहरा देखते हो, और उस चेहरे के पीछे छुपा है तुम्हारा रियल पोटेंशियल। ब्रियाना कहती हैं, When you stop running from your pain, you begin to transform। यानी जब तुम अपने अंदर के अंधेरों से भागना बंद कर देते हो, ये किताब सिखाती है कैसे अपने पैटर्न समझने हैं, कैसे अपने इमोशंस प्रोसेस करने हैं, और कैसे अपने ही माउंटेन को चढ़कर खुद अपना नया वर्जन बन जाना है। सोच के देखो, अगर तुम अपनी हर लिमिटेशन, हर फियर, हर गिल्ट को एक पत्थर समझो, और उन्हीं पत्थरों से अपनी चोटी तक का रास्ता बनाओ, त अंदर के माउंटेन को चढ़ने का, अंदर के दर्द को समझने का, और उस इंसान बनने का, जिसका तुमने हमेशा ख्वाब देखा है, ये है The Mountain is You.